बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथि की जय श्री नेताय गौर हरिव भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण भति तुहिं जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमन गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रांदावरी ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यासि वाय मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा हृदय येरणया प्रवर्तिहंबराकुमे तो क्यों हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वन्दे हम वंदेहम श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित सजीव साध्वैत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री पादान सह गणलता आजान लंबितुजऊ कनकावद संकीर्त संकीर्तन पितर कमलाय विश्वरुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करुण वंदे कृष्णपरबिंद युगुलम यस्ं दृशा वक्षोज प्रणीकृते विलसतीरागस्व काश्मीरम तलशोणिमो परितने कस्तूरिता नीलिमा श्रीखंडम लहरी नखचंद्रकाहरीज मतंग नारायण नमस्कृत नरम चरोस्वती व्या पतु जय मुदी वाकु्युंदुभ्य पत्ता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम बुलशु वृंदावन बिहारी जय श्री श्री भावना भावनासार संग्रह ग्रंथ में प्रातकालीन स्वाद करते हुए श्री पाथपात कृष्ण पा, कृष्णदास बाबा जी भरज मानसी गंगा की सिद्ध बाबा वे लीला का दर्शन कर रहे हैं मधुमंगल जब जोर जोर से हंसने लगे तो यशो राजी टोक रही हैं बोला अरे मधुमंगल हंसे मत बोले मत और जितने भी सखा हैं उनसे भी कह रहे हैं कि अरे सखाओ मधुमंगल को अधिक हंसाओ मत चार सौ पैंतीसवा श्लोक है उसमें हरि उसमें कह रहे हैं लीला का दर्शन कर रहे हैं उसी समय जब मधुमंगल को हुच्चू लग रहा है हंसी आ रही है मधुमंगल का मुंह लाल हो रहा है उस समय संस्कृतम तसालिकम आहर्तम पोरा वो हंसी रुक जाए हुच्चू रुक जाए इसलिए श्री ललताजी ने ललता आदि सखियों ने पहले से ही सुंदर रसाला उसको तैयार कर रखा है माने सुंदर मठा जिसमें आम मिलाकर के सुंदर काली मिर्ची मिश्री ये सब मिलाकर के इलायची सारे गुण विराजमान है ऐसा जो रसाला उसको तैयार किया और धनिष्ठा जी को दिया है धनिष्ठा जी उस समय उन उस रसाला को लेकर के रसाला के जो कटोरा है डबरा दवरा, उन डबराओं को भर भर करके और उस समय सबको दे रही हैं जो भी हंस रहे हैं जिनको चू लग रहा है उनको भी मधुमंगल को और सबको भी कहीं शांत करने के लिए रसाला प्रदान कर रही है तो धनिष्ठे यार 435 चार सौ पैंतीस मोक है ललता ललता ने जिस रसाला को तैयार किया था रसाला उस रसाला पान करने का रसाला एक दही को मस्कर के उसमें आम निचोड़ करके कुछ नमक कुछ मीठा भी और उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी और इलायची ये सब मिला हुआ जो फजीता है उसको उसको श्री उस रसाला को उस समय समर्पित किया है तसाल रसाला दिकम आहतम जो रसाला है उस रसाला को लाए कृत्वा प्रथक पात्र चाहे ब्रजेश्वरी और उस समय एक पृथक पात्र में परोस लेकर के श्री ब्रजेश्वरी यशोदा आई और यशोदा ने उस समय उस पात्र से सबको रसोला रसाला परोसा है सस्नेह दी मुमोद सा स्नेह सहित सबको प्रदान करती हुई श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई रसाला परोसा इधर हृदय दैत्य मुख वीक्षण हृष्टा तदति मधुर कांति मृद कांत विपृष्ट विहस्ता रमण भवन मध्य पुरुषा जितनी भी गोपिका गण है श्री राधारानी की सखी गण उन सबों की प्रशंसा का प्रसन्नता का क्या वर्णन किया जाए उसे कह रहे हैं हृदय दैत मुख वीक्षण हृष्ता हृदय दैित हृदय के प्यारे श्री श्याम सुंदर उनका मुख दर्शन करके सारी ये गोपियों का विशेषण है सारी गोपिकागण हृष्ठा अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है हृदय दैित प्यारे का दर्शन करके सारी सखीगण अपूर्ण से आनंदित हो रही है हृदय दैित हृदय के प्यारे उनका मुख वीक्षण से पृष्ट है तदत कांत विक्रष्टता श्याम सुंदर की अत्यंत मृदु मधुर कांति उससे इनका चित्त माने कर लिया गया है श्याम सुंदर की कांति से जिनका चित्त हरण कर लिया गया मुदह उदित तो तो पृथ्व बता वे अपूर्ण से मुमुद हु माने आनंदित हुई उदित तो पृथुभाव जिनके हृदय में पृथु भाव श्रेष्ठ भाव प्रकट हो रहा है ये छपा नहीं मुमद मुमदुह मैंने अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई हैं सारी गोपिकागण ताह ये ताह का विशेष ताह की क्रिया है ता मुदुह वे सारी सखीगण राधारानी की वे अत्यंत अत्यंत मुमदुह मैने अत्यंत, हु, अत्यंत आनंदित हुई उदित पृथु जिनके हृदय में पृथु उदय हो रहा है महाभाव भाव श्रेष्ठ भाव जिनके हृदय में उदय हो रहा है और उससे भाव बेहस्ता बा नहीं है मृद भाव बेहस्ता मृदु महा जो मधु भाव है वो भाव उनसे बेहस्ता माने जो पराजित हो रही हैं भाव से जो अभी तो हो रही है रमन भवन मधे आज राम के भवन के बीच में प्यारे के भवन के बीच में पुरुषस्ता ये ये जितनी भी है, ये अत्यंत अत्यंत शस्ता माने परम प्रशंसनीय परम सुंदरी हो करके विराजमान पुरुषस्ता शस्त्र माने आदरणीय तो पुरुषस्ता अत्यंत आदर होकर के ये सारी दोबारा हृदय हृदय का जो प्यारा है उसका दर्शन करके जो अपूर्व आनंदित हैं मधुर श्याम सुंदर की अत्यंत मधुर मृदु उससे आकर्षित हैं और मुदु ये अत्यंत आनंद मोद को प्राप्त हुई उदित पृथ्भाव बेहस्ता उठे हुए जो अत्यंत श्रेष्ठ भाव उनसे बेहस्ता माने पराजित हैं रमण भवन मधि माने नंद भवन के अंदर ये अत्यंत अत्यंत आदरणीय होकर के ये गोपियां विराजमान है अन्नाथोतान चतुर्विधा निते पीयूष सारोभव विक्रिया एवं आस्वादयों मधुराण सस्पृह तुम भी अन्नाथो चतुर ते चतुर्विधा जितने भी सखागण हैं जो भोजन कर रहे हैं वे सबके साथ सब अन्नाथो तान चतुर्विधान अन्ना अथा पानी चतुर्विधानी चारों प्रकार के जो अन्न हैं उन चारों प्रकार के अन्नों को जो अन्न कैसे हैं विक्रिया अमृत के सार से उत्पन्न होने वाले किसी विक्रिया की तरह से मान्य जैसे अमृत को मथकर के उसमें से माखन निकाला अमृत सार अमृत का जो सार है उसको मथकर के उसकी विक्रिया उसके अमृत के माखन को जैसे निकाल लिया हो ऐसे परम सुंदर अमृत से भी सुंदर अमृत के सारु सुंदर जो चार प्रकार के अन्न है उन चार प्रकार के अन्नों को इन्होंने मथ करके और तो आस्वादयों तो मधुराण ससपुर परम मधुर उनका आस्वादन लेते हुए तम हास्यंतो जसु नर्म भी श्री कृष्ण को हंसा रहे हैं सारे सखागण और जसिष्ट नर्म भी पूर्वक ये हंस भी रहे हैं सबको हंसा रहे हैं और पूर्वक हंस रहे हैं चरमंत चरमाण मृदुन के चल कोई सखागण परम मृदु कोमल चर्म जो पदार्थ है चवाने वो पदार्थ है उनको चवा रहे तो चरव्याणी चरवंती अन्य दूसरे लोग लेहयानी चटोला लेहती जो लेह पदार्थ हैं चाटने योग्य उनको चाट रहे लेह माने चाटने योग्य उनको लेहती लेहती माने चाट रहे और आस्वादय तो मधुराणी कोई स्वाद ले रहे हैं आस्वादयती आस्वादन कर रहे हैं मधुर पदार्थों का आस्वादन ले रहे हैं और अपूर्प से ये आनंदित हो रहे हैं शीतकार कर रहे हैं आनंद से ये करते हुए आस्वादन ले रहे हैं और पिवंत पे आने परिष्ठा कोई पीने योग्य जो पदार्थ हैं उन पीने योग्य पदार्थों को आनंदित प्रहिष्टो होकर के हर्षित होकर के पी रही हैं और चूष्यंती चोष्याणी अपने बृतृपता और दूसरे लोग बिना तृप्ति के चोष्यंती चोष्याणी चूसने योग के पदार्थों को चूस रहे बित परंतु उनसे तृप्ति नहीं हो रही है ऐसे चारों प्रकार के जो भोजन है उनको सब करते हुए बिराइमान है स्वादुंकारो कमल नयन सस्प्रह तत्दअनम श्री कमल नयन कृष्ण ने तत्दअन्नम उन विभिन्न अन्नों को स्वादुंकार उनका स्वाद लिया सब प्रकार के अन्नों का कमल नयन श्री कृष्ण ने सस्प्रह स्प्रहा सहित स्वादुंकार उनका आस्वादन लिया हस्तस्पर्शाद अमृत मधुरम मन्नम मन्नम प्रियाया मन्नम मंद रूप में आस्वादन ले रहे हैं जो प्रियाया हस्तस्पर्शा श्री प्रिया विश्वानंद ने उनके हाथ के स्पर्श के कारण जो अन्न अमृत मधुरम अमृत के समान मधुर हो रहे हैं ऐसे उन अन्नों का श्री श्यामचुंदर मंद मंद आस्वादन ले रहे हैं तो स्वादकार कमल नयन श्री कृष्ण ने माने स्वाद लिया इस स्पृहत अमृत मधुरम जो श्री राधारानी के हाथ के स्पर्श से अमृत के समान मधुर हो गए हैं उसका मंद मंद आस्वादन लिया और तद वक्तराबित नयन प्र प्रांत और आश्वादन लेते हुए जो रसोई के के के केवाल सहारे कोने में विराजमान हैं पर मुख का दर्शन करके त्राब प्रिया के वक्त मान मुख अब्ज मने कमल प्रिया के मुख कमल उनके ऊपर प्रहित नयन प्रांत भृंग अपने नयन प्रांत कटाक्ष भ्रंग उनका प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे कमल के ऊपर भोरा घूमता है इसी प्रकार श्रीप्रिया के मुख कमल के ऊपर श्याम सुंदर के रूपी भोरे जहां घूम रहे तो तत् वक्ताब श्याम सुंदर के मुख कमल के ऊपर प्रहित नयन प्रांत भ्रंग अपने कटाक्ष की भोरे को घुमाते हुए प्रासन आप भोजन करते जा रहे हैं उस समय अम्बा मनसी सब व्यतानी। श्री यशोदा, उनके में आपने अत्यंत अत्यंत आनंद उत्पन्न किया कन्हैया खाए तो मैया को बड़ा आनंद है सदा मैया ये देखे कन्हैया भी भूखा तो नहीं है कहीं भूखा तो नहीं है कन्हिया को खाता हुआ देख करके मैया को परम आनंद आ जाए तो अम्बा के मन में कन्हैया भोजन कर रहा है रुचि से भोजन कर रहा है यह सुनकर के बड़ा आनंद हो रहा है अप्रहित चकित नेत्र प्रांत दृष्टि प्रणाली मिलित तदाते लावण्यमृता स्वाद पुष्टा प्रसरत अखिल भावोल्लास नाक्षा दयंती दैित हृदय मुक्त राधिका प्याज हारो अब श्री प्रिया जी रसोई में उस कोण के ऊपर बैठी हैं जहां से श्याम सुंदर तो प्रिया जी को देख सके और कोई प्रिया जी को नहीं देख सके को नहीं देख सके ऐसे कोण ऐसे कोण के साथ में श्री प्रिया सामने बैठी अब श्री राधिका की वो शोभा का वर्णन कर रही हैं कि प्रहित चकित देता प्रांत दृष्टि प्रणाली जो अपने चंचल नेत्रों के प्रांत माने कटाक्ष से श्याम सुंदर को देखती जा रही हैं। श्याम सुंदर जब आरोप रहे हैं तो उनको श्री प्रिया वहां से बैठकर के देखती जा रही हैं और श्याम सुंदर नैन ही नैन में श्री प्रिया की प्रशंसा कर रहे हैं उनकी मुख मुखभंग देख करके लग रहा है श्री प्रिया को कि रसोई अच्छी बनी है और प्यारे को प्रिय लग रही है इसलिए प्रहित चकित नेत्र आश्चर्य चकित नेत्रों से नेत्र प्रांत माने कटाक्ष उनसे दृष्टि प्रणाली बार बार विभिन्न से श्री राधिका कृष्ण को देख रही मिनत तलत लावण्या स्वाद पुष्टा आज प्यारे के साथ नयनों के मिल जाने पर तद अति लावण्यमृतान पुष्टा अत्यंत लावण्यमृत प्यारे के मुख से जो लावण्यमृत प्रकट हो रहा है उसका आस्वादन करते हुए श्री का अत्यंत पुष्ट है श्री राधिका कैसी है उनके लिए एक विशेषण दिखा रहे प्रहृत चकित नेत्र प्रांत दृष्टि प्रणाली जिन्होंने अपने चकित नेत्र प्रांत की दृष्टि की भंगिमाओं को श्याम सुंदर के ऊपर डालता है और उस उन नेत्र की भंगिमाओं देखने की प्रकार से मिलत तदत स्वाद पुष्टि इनके नेत्र वे श्याम सुंदर के लावण्य अमृत उसके साथ में मिल रहे हैं श्याम सुंदर के मुख से आनंद प्रकट हो रहा है और श्री प्रिया विभिन्न भंगिमाओं के साथ में श्याम सुंदर को देख रही हैं। तो जब प्रिया की दृष्टि श्याम सुंदर से मिलती है उस समय अमृत आस्वाद पुष्टता अमृत का आस्वाद प्राप्त करके श्री राधिका अत्यंत अत्यंत पुष्ट हो गई हैं। प्रसरत अखिल लासम आच्छादी परंतु तो वहां पर श्री रोहिण जी भी आ सकती है यशोदा जी भी आ सकती हैं इसलिए अखिल भावोल्लास श्री प्रिया का जो अपूर्व भाव का उल्लास प्रकट हो रहा है उस भाव की अधिकता को आच्छा देती वे छिपाने का प्रयास करती हैं और दैत हृदय उच्च राधिका प्याज हारोह और उस समय श्री राधिका ने दैत हृदयम आज हार हा। प्यारे के हृदय को ही मानो आज हारो माने चुरा लिया श्याम सुंदर के हृदय को ही श्री प्रिया चोराती हुई विराजमान हो गई है तो प्रसन्न अखिल भावोल्लास उदय होते हुए निरंतर जो भावोल्लास है उस भावोल्लास को छिपाती हुई दैित हृदय मानो राधिका ने प्यारे श्याम सुंदर के हृदय को ही अपनी दृष्टि रूपी चोरनी के द्वारा चुरा लिया है ऐसे ब्राहिमा क्योंकि जैसे चोर का चोर का का संघाती जो सहायक है वो चोरी करने जाता है चोरों का जो राजा है वो तो एक जगह बैठा है है वो आदेश भी देता है और चोरों के जो चेला चपाटी हैं वे चोरी करने के लिए जाते हैं ऐसे राधा रानी तो एक जगह बैठी हैं और उनके कटाक्ष रूपी चोरनी श्याम सुंदर के चित्त को चोरा करके श्याम श्री राधा रानी को प्रदान कर रही so है आज श्री उस समय अपने भावोल्लास को छपाती हुई अपने कटाक्ष प्रणाली जो है उन कटाक्ष प्रणाली से ही श्री श्याम सुंदर के दृदय को चोरा लिया रूप कलंका का यहाँ प्रयोग है श्री राधिका ने प्यारे के हृदय को उच्च स्वर में उच्च रूप में चुरा लिया अथ ताम अंतराकृत्य मद मर्पयंती करेश मृद मृदु मधुरांदम प्रेसि प्रेक्ष कृष्ण श्रथ रुचिर असने भूत उन्मना नागरेश अत बल ताम अंतराग कृत्यो अब श्री प्रिया जी बैठी हैं रसोई के कोने पर केवाड़ के, के सहारे और शाम सुंदर भोजन कर रहे हैं इन दोनों के बीच में श्री रोहिणी जी आई श्री यशोदा रोहिणी मैया को परोसने के लिए कुछ दे रही है और परोसने के लिए जिससे में दे रही हैं उस समय ये रसिक श्रोमणी श्री प्रिया की माधुरी का दर्शन कर रहे और इस समय दर्शन करने में कोई चिंता की बात नहीं है इस समय खूब आंख खोल करके प्रिया का दर्शन कर रहे हैं क्योंकि श्री रोहिणी जी का मुख राधिका की ओर है इसलिए संकोच की आवश्यकता नहीं है तो कृष्ण और रोहिणी कृष्ण और राधिका इन दोनों के बीच में श्री रोहिणी जी आई रसोई में कुछ सामान लाने के लिए श्री राधिका उनको दे रही है तो रोहिणी जी का ध्यान लगा हुआ है सामान में और उस समय श्री कृष्ण राधिका का अपलक दर्शन कर रहे हैं बिना संकोच के दर्शन कर रहे हैं बलिहारी ये बड़ी सुंदर छवि है तो अर्थ बलजंदनीम अंतराकृतियों श्री बलजंदनी बलदेव जी की माँ ताम अंतराकृतियों उस समय कुछ लेने के लिए दोनों के बीच में अंतराकृतियों माने बीच में आई और बीच में आकर के रसोई में कोई सखी राधानी भले बैठी हैं कोई सखी जो है वो श्री रोहिणी जी को सामान दे रही है पकड़ा रही है परोसने के लिए तो रोहिणी जी का ध्यान लगा हुआ है सामान में और श्री प्रियालाल दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं मोहित हो रहे तो ताम अंतराकृत श्री राधिका उनके बीच में आकर के जब विराजमान है नृत्यन मदकल समय नित्यन मदकल मदराक्षी श्री श्याम सुंदर उन्मद मदकल से युक्त नशीले जो नैन वाली हैं मदराक्षी मदर नेत्र वाली श्री राधिका उनका दर्शन करके आप प्रेसी प्रेक्षक प्रेसी का दर्शन कर रहे हैं और अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं श्री बलदेव चंदी राधिका के बीच में आकर के जब दूसरा सामान ग्रहण कर रही हैं किसी दूसरी से उस समय नाचते हुए मतवाले नेत्रों से श्री राधिका श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं प्यारे का दर्शन कर रही हैं। और श्री बलजनि रोहिणी जी वे मृदुमद मधुरा मृदुमधु मधुरा को जब परोसने में लगी हैं दूसरे में लगी हैं तो रोहिणी जी का ध्यान तो परोसने में है और इधर प्रेसी का दर्शन करके कृष्ण रुचिर अशने कृष्ण ने भोजन करना छोड़ दिया अप्रिया के नय का दर्शन कर रहे श्री श्याम सुंदर प्रिया के मुख का दर्शन कर रहे हैं प्रिया के कटाक्ष का पान कर रहे हैं और कृष्ण श्लथ रुचि अशन अशन माने भोजन में श्लथ रुचि वाले हो गए हैं उन मना नागदेश और श्री प्रिया के मुख दर्शन में जितनी इनको रुचि है इस समय रुचि भोजन में नहीं रही है दोबारा सुन ले अत बल जन पाम अंतरा कृत्यो श्री बल्लाऊ जी की माँ रोहिणी मां उन रोहिणी मां को श्री राधिका के बीच में बचाव के लिए रख करके मानी श्री रोहिणी जी उस समय सामान ले रही हैं उन रोहिणी जी को बीच में रख के अब श्री श्याम सुंदर अपलक श्री प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं श्री राधिका कैसी हैं कि नृत्य मदकल मदराक्षी जो अपने मतवाले नयनों से श्याम सुंदर को आज दर्शन कर रही हैं, ऐसी श्री राधिका को प्रेसिम प्रेसी का दर्शन कर रहे हैं और श्री बलजन मृदु मृदु मधुरा जो परोसने का जो सामान है उसे सब सखाओ को परस रही हैं, उनको सब सबको परिवेशन कर रही हैं, तो श्री बल्लाऊ रोहिणी जी कहीं दूसरे काम में लगी हुई हैं और रोहिणी जी का आंख बचा करके श्री श्याम सुंदर प्रिया और प्रिया श्याम सुंदर का इस समय दर्शन कर रहे हैं दोनों को संकोच नहीं, नहीं और उस समय श्री कृष्ण श्रथ रुचिर असने शुचि असने आप भोजन में अपनी रुचि को समाप्त करके विराजमान है श्लत रुचि ही भोजन में अपनी रुचि रुचि को समाप्त करके स्वस्थ रुचि वाले अभूत उन्मना भोजन में उन्मन हो करके भोजन से अतृप्त हो करके वे नागरेश विराजमान हैं श्याम सुंदर विराजमान प्रिय श्री रोहिणी जी सामान लेकर के अन्यों को परोसने में लगी उनको अलग दूर जाता हुआ देखकर के प्रियालाल एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं साम्य भुक्तम किय तेनो किंचित्रिषावशेषतम भक्षम भिक्षा शबे मंदम ताम च व्याकुला प्रसु उस समय प्रसु मान श्री यशोदा कृष्ण को जन्म देने वाली माने मां कृष्ण को जन्म देने वाली श्री यशोदा जी एकदम व्याकुल हो गई यशोदा जी देख रही हैं कि सामे है थाल में जो सामग्री रखी हुई है उसमें से कृष्ण ने किसी सामग्री को तो आधा भोजन किया है आधा खाया आधा भी थाल में रखा हुआ है कियत कियत माने कुछ सामग्री तो साम्य भुक्त मान्य आधी खाई गई है और त्रंसाविषित कुछ सामग्री ऐसी है जिसका एक तिहाई भाग अभी भी अविशेष है अभी भी थाल में योग्यता रखा हुआ है तो परोसा इतना ज्यादा जा रहा है कि खाने वाली की जितनी स्पीड है उससे ज्यादा यदि परोस दिया जाए तो थाल भरा हुआ ही दिखेगा पर तो आग्रहपूर्वक श्री यशोदा परोसे जा रही हैं परोसे जा रही हैं इसलिए श्री श्याम सुंदर किसी पदार्थ को आधा खाए हुए हैं किसी को शेषितम एक तिहाई भाग भी उसका बचा हुआ है ऐसा भक्षण भीक्ष अशन मन्दम यशोदा ने जब थाल को भरा हुआ देखा तो श्री यशोदा देख रही हैं कि अशनय मन्दम हाय मेरा बेटा अब भोजन में मंद हो रहा है भोजन में रुचि नहीं ले रहा है ये देख करके आसि व्याकुलसो श्री यशोदा एकदम व्याकुल हो गई अब श्री कृष्ण का ध्यान कहीं लगा हुआ है चुप चुप छिप छिप करके श्री राधा को देखने में उधर रुचि ज्यादा हो गई अब भोजन में रुचि नहीं रही है और भोजन में रुचि न देख करके श्री यशोदा एकदम व्यापुल हो गई है सामी माने आधा भुक्तम माने भोजन किया हुआ किया तेनो, तेन माने कृष्ण ने कृष्ण ने किसी पदार्थ को आधा खाया है कोई जो पदार्थ है वो तीसरा अंश उसका अविशेषित है एक तिहाई उनको पूरा किया है एक अंश पूरा किया है एक तिहाई अविशेषित है बचा हुआ है ताली में उसको देख करके वीक्ष अश्ने मंदम तम कृष्ण को भोजन में मंद रुचि देख करके श्री यशोदा व्याकुल हो गई और यशोदा कह रही हैं अरे बेटा खा क्यों नहीं रे बेटा खाओ ना ऐसे आग्रह कर रही हैं और कह रही हैं यत्नाथ संस्कृतम अन्नादि सर्वम तक्यम कथा सुत, कथम कि बेटा यनपूर्वक ये अन्न आदि जितनी भी संपत्ति है इसको रचना की प्रयत्न पूर्वक कितनी सामग्री हमने रचना की थी परंतु तो अन्ना संस्कृत अन्नादि ये अन्न इत्यादि बड़े प्रयत्न पूर्वक संस्कृत किए गए थे संभाल के रखे गए थे परंतु तो हाय सर्व त्यक्त कथम सुतो बेटा तैने सब कुछ क्यों त्याग कर, कर दिया? कितने प्रयास से सुंदर सामग्री तैयार की गई परंतु उनको क्यों त्याग कर दिया खुद भूखो बेटा अब तुम भूखे होगे? गए खुद तुम भूखे हो कियत भूंगो बेटा थोड़ा सा तो और भोजन कर लो खुद से कियत भूंगो बेटा भूखे हो गए हो कुछ तो भोजन कर लो शपथिर सो बेटा तुझे मेरे सिर की सौगंध तू तो भूखे हो कुछ तो और भोजन कर लो मेरी सौगंध है किसी तरह से कन्हैया को खिला देना चाहती है यशदा यह वासल्य भक्ति का सहज रस है कि तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है आने आगे बोले जा रही हैं हैं जा रही है श्री यशोदा जी हाँ, मैंने तो की की कन्या को कितने प्रयास से आग्रह करके बुलाया उसने रसोई और तुम कुछ है कोई बात है अरे उसका तो ध्यान करके कोई बाहर से आया है उसका तो ध्यान करके अब तो भोजन रुचि से कर लो तो आने यार दुष्वान कन्या में कन्या को प्रयत्न पूर्वक ला करके संस्कारितम सर्वम इदम सुतामे इन सुतामे अन्य तो सुतामे माने सुंदर विस्तार पूर्वक संस्कार संस्कारितम सर्वम इदम इस सब का संस्कार किया गया है सुतामया माने विस्तार पूर्वक इन सब का संस्कार किया गया है आमी ये विश्वाहान कन्या का विश्वाहन कन्या को बुला करके सर्वम इधम ये जितनी भी सामग्री हैं इनको अच्छे प्रकार विस्तार पूर्वक इनको संस्कारितम इनको तैयार किया गया है अन्नाद च सुधा परार्थता आहा इनकी सुगंध इनका रंग इनका स्पर्श ये तीनों चीज शब्द स्पर्श रूप ये तीनों चीज अब स्वाद भी सुंदर ही होगा जब तीनों चीज सुंदर हैं क्या इनकी सुंदर सिकावट बदामी तो इनका रूप भी बड़ा सुंदर इनको स्पर्श करो तो भुरभुरे भी दिख रहे हैं बड़ी भुरभुरी इनका स्पर्श भी सुंदर और इनकी गंध भी बड़ी सुंदर तो इसलिए फिर जो स्वाद होगा वो स्वाद भी परम सुंदरी होगा तो ये अन्नादिष्टम सुधिया परार्थता जरूर ये अन्न अमृत से भी परार्थ सुंदर होगा अमृत से भी परार्थ कोटि में यह सुंदर होगा परार्थ माने अंतिम अंतिम कोटि में सुंदर होगा संशा की अंतिम सीमा मानी गई है परार्थ ब्रह्मा की आयु परार्थ मानी गई है द्वीपरार्ध मानी गई है तो द्वीपरार्थ माने वो सर्वोत्तम होकर के विराजमान है अन्न आदि सुधा परार्थता अन्न इत्यादि जो हैं वो भी अमृत से भी परार्थ रूप में ये मीठे होकर के विराजमान हैं सर्वोत्तम रूप में मीठे होकर के विराजमान है हाय भी किम हता हाय हाय हाय फिर भी तुम नहीं खाती हो बेटा मैं मैं मैं क्या करूं? हाँ, किम हता। मैं तो मैं क्या तो मारी गई इतनी सुंदर मैंने तैयारी की और तुम लोगों को इन बालकों को अच्छा ही नहीं लग रहा है ये कुछ खा ही नहीं रहे है ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसे श्री यशोदा सौगंध दे देकर कृष्ण को किसी तरह से और अधिक खिला देना चाहती अथसार रोहिणी आओ। इसके बाद में श्री यशोदा ने रोहिणी जी से कहा कि पश्चिम रोहिणी चंचलह दुर्वलक्षण कोशो किम मंदभोग अरे रोहिणी देख तो सही ये मेरा बालक कन्हैया कैसा दुर्बल होता जाता है खेल खेल में इतना मतवाला रहे खाने की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिन भर खेल खेल सूझे भोजन में भी चैन से भोजन नहीं कर रहा है मन लगा करके भोजन नहीं कर रहा है इसीलिए तो दुर्बल हो रहा है ये मां की बोली है तो मां की ऐसी बोली है अथसारोहिणी माहौर पश्चिरो चंचलह दुर्बल खुबतो पेशो भूखा होने पर भी मेरा बालक ये ढंग से खा नहीं रहा है खेल में ही इसका मन लगा हुआ है ये दुर्बल है किमपी अति न मंदभोग, भोग यह मंद भोजन करने वाला किमपी अति न कुछ भी नहीं खा रहा कोई भी चीज खा नहीं रहा है ढंग से खा नहीं रहा तत्नेह बगीतांगी लाल यंती तो श्री यशोला के बच्चों को सुनकर के रोहिणी मैया उनकी तो अपूर्व प्रीति श्री रोहिणी मैया की प्रीति का क्या कहना स्नेह पर स्नेह से युक्त अंग वाली श्री रोहिणी लाले अघमर्दनम वे श्री कृष्ण के माथे के ऊपर हाथ फिरती हुई कृष्ण का लालन करती हुई कह रही हैं, बेटा थोड़ा सा खाल खाल खी बेटा खाल ऐसा कहकर के श्री अघमर्दन उनके ऊपर लाल कर रही हैं और प्रलम्ब हम को मारने वाले अर्थात बलराम प्रलंबासुर को मारने वाले उन बलराम जिन्होंने तालबन को प्रलंबासुर को मार करके निर्विघ्न किया सुंदर बनाया निर्दोष बनाया ऐसे प्रल्बा सुर को मारने मारने वाली की ये माँ श्री बलराम की माँ बबा शीतम पर श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर के कृष्ण से कहने लगे कृष्ण को समझा रही हैं भोजन कराना चाह रही हैं और भोजन ठाकुर ने खूब भोजन कर लिए हैं कन्हैया ने पेट भर गया है अब कोई कमी नहीं है पंत तो भैया और ज्यादा ज्यादा खिलाना चाहिए ये लाड़ है जब तक भोजन की प्रशंसा नहीं की जाए तो भोजन बनाने वाले को रसोई करने वाले को संतोष नहीं होता भोजन करने वाला प्रशंसा करे तो उसका मन भर जाता है कि हाँ मेरा परिश्रम सफल और यदि कोई आग्रह करके नहीं पिलाए खिलाए तो कितना भी सुंदर भोजन हो भोजन करने वाले का मन नहीं बनता इसलिए आग्रह करते हुए खिला रही है आग्रह कर रही है यत्नात अन्नम साधितम वक्स मिश्तम बोले बेटा कितने प्रयत्न से ये बड़ी सावधानी से ये अन्न सिद्ध किया गया है यत्नात् अन्नम साधितम वक्स ये वक्स यत्न पूर्वक ये मिष्टम मीठा अन्न बनाया गया है मल्ली मृदुआ राधेदम मयाचो आहा विशेष रूप से मल्ली लता के समान कोमल राधिका कितनी कोमल हैं और आज राधिका ने कितना कष्ट उठा करके श्री राधिका ने कितना कष्ट उठा करके इस मिठाई अन्न को साधा है इस अन्न को रंधन किया है और मयाच मैं भी पास में रही मैं देखने वाली हूं मैं कह करके देख रही है मेरी आंखों के सामने कितना परिश्रम करके राधिका ने इस अन्न को कहीं रंधन किया है इनका रसोई का या पाक किया है क्षिफामोशी त्वंस तो नाशना सी बेटा उस समय तो इतनी भूख भूख कर रहा था भूख लगी है भूख लगी है तू भूखा है त्वच तो नाशना सी तू क्यों नहीं खाता है ताम, एताम, माम किम क्यों अपनी मैया को एताम, इन को को इन मुझे हम तीनों को क्यों दुखी कर रहा है ऐसे श्री रोहिणी जी कृष्ण से कह रही हैं और बेटा तू नहीं खाएगा तो रसोई करने वाली श्री राधिका को भी दुख होगा तेरी अम्मा को भी दुख होगा और मुझे भी दुख होगा हम लोगों ने कितने प्रयत्न से ये रसोई की है इसको खा तो सही देख देख जननी खिद्य बेटा तेरी मां कितनी दुखी हो रही है इसलिए सुत निर्म अत्र यामिते बेटा मैं तेरी बलिहारी लू तेरी भलैया लू मचनम अत्र यामिते मैं तेरी निर्मंचन जो है वो निर्मन लू बलह लो भ्रम तो भविता बने अरे विचरण करते हुए बन में तुमको कितना श्रम हुआ होगा इसको मैं जानती हूं भ्रमण करने में कितना श्रम हुआ है किय अस् विदे हिम बचा बेटा मेरे बचन को मान ले ये खीर खा ले ठीक है कुछ अंग लगेगी ये घी की जो वस्तुएं हैं इनको खा ले कुछ अंग लगेगा ये ये चीज तो खा ले नहीं बिना ही मत बचा मेरे बचन उनको पूरा कर पूरा कर ऐसे जब कहा श्याम सुंदर उस समय ऐठते हुए पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं बोले भैया भुगतम भूरी मैंने तो पेट भर के खा लिया भैया कहे हैं, हैं। भोजन करने के बाद में अंगड़ाई नहीं लेते हैं ये तो सब चला जाएगा गैया के मुख पेट में <laughs> अंग्री कृष्ण अंगड़ाई ले रहे हैं तो कह रहे हैं से कह, कह रहे हैं बोल बोलेम मैया भूरे गता भुभुक्शा बोल मैया मैंने खूब भोजन कर लिया है गता भुभुक्शा मेरी जितनी भी भूख थी वो सब पूरी हो गई है नियम उतम विकारम ऐसा कह करके और श्री शाम ने जो विकार उत्पन्न हो रहे थे श्री राधारानी का दर्शन करके उनको छिपाने का प्रयत्न किया जब रोहिणी मैया सामने हैं तो जो विकार उत्पन्न हो रहे थे उन विकारों को छिपाने का प्रयास किया और तम वीक्ष अदंत उस समय श्री आनंदपूर्वक बेकार जो है उन बेकारों को देख रहे हैं तो तम विक्ष मंदम पुनरपी जब श्री रोहिणी श्याम को देखे ही जा रही हैं अमंद रूप में देख रही हैं तब तम विक्ष मंदम श्याम को कुछ देख करके पुनरपी अदंतम कि दोबारा भी कहने पर भी श्याम भोजन नहीं कर रहे हैं तब श्री यशोदा जी समझ गई कि अब इसका पेट पूरी तरह से भर गया है अब नहीं खाएगा अब पेट जो है वो पेट भर चुका है तो तमी मन्नम श्याम को भोजन करने में अभी भी मंद रुचि देख करके पुनरअपि श्री सुंदर को पुनरअपि अदंतम कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं अदनतमे जो भोजन कर रहे हैं कुछ धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं ऐसा देख करके नंद तुह नंद जनन देऊ आज को थोड़ा थोड़ा भोजन करते हुए देख करके फिर जनन दोनों माएं न नंद से आनंद तुई यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों की दोनों अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई है जन्म बेटा ये तो खा ले तो खा ले बहुत बढ़िया चीज है अति अतिमिष्ट है भूंगे माता इसका भोजन करो ऐसा कहकर के माता ने सपथम अथ तथर्शनम दर्शयती अंगुली भी सौगंध दिलाते हुए बेटा तेरी मुझे मेरी सौगंध है ये तो खा ले ये तो खा लेदम एकदम ये खा ले ये खा लेको खा लेते सपथम तुझे मेरी सौगंध है ऐसे सौगंध दिलाती हुई खिला रही हैं अत दर्शय ती अंगुल और उन अंगुली से उन्हीं वस्तुओं का दर्शन करा रही है सकलम अभिलषंती करतुम अश्रुकुताक्षी तदरगत मंदम स्वाम बाबी तो। उस समय श्री सकलम सकलमान जितना भी भोजन है उसको तद गतम गर्तुम अभिलषंती ये श्याम सुंदर के पेट में पहुंच जाए ऐसी अभिलाषा करते हुए तो सकलम अन्नम श्री कृष्ण के पेट में पहुंचाने की इच्छा करने वाली श्री यशोदा उस समय स्वात्म दीती अपने पुत्र उनसे ये कह रही हैं कि बेटा इतनी सारी चीजें हैं रसाला पकवाणी शाडव पयह करमभा आमिक्षा व्यजन दधि फलापूप बटका यहाँ पर रसाला है सुंदर पना है हजीता सुंदर रसाला रसाला सुंदर पना जो है वो पना है पक्वामक द्रव सुंदर अमरस है पके हुए आम का द्रव फिर शिखरनी सुंदर शिखरन है फिर साढ़व पय छह प्रकार के तत्वों का मिला हुआ पय है दूध है माने पंचामृत तो जिसमें घी दूध शहद, बुरा, सुंदर अन्य जितने भी पदार्थ केसर कस्तूरी सब मिले हुए हैं, ऐसा शाडव छह प्रकार का जो पय है पंचामृत और पंचामृत तो उसमें अन्य सामग्री भी जो मिली हुई है शाडव छह छह पदार्थों से मिला हुआ जो पदार्थ है उस पंचामृत को करम भा छेना में खोआ करम माने खोआ उसकी बनी हुई सुंदर सुंदर सामग्री है गुलाब जामुन आदि खोआ के लड्डू आदि तो करमभा आमिक्षा आमीक्षा माने छेना तो छेना जो है वो छेना भी यहां पर तो खोआ और छेना इन दोनों की कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बस, हैं व्यंजनम अन्य नमकीन जितने भी बेसन की वस्तुएं हैं व्यंजन वे भी व्यंजन भी विराजमान हैं और दही दही फल माने सब तरह के फल हैं आपूप बटकान सुंदर पुआ कई तरह के हैं आपूप माने पुआ और बटक माने बड़ा कई प्रकार के बड़े हैं तो आपू का बटक ये भी विराजमान है उनको भोजन करने के लिए श्री रोहिणी मैया और श्री यशोदा जी दोनों आमरेडा आम्रेडन करते हैं करते है करते हैं किसी चीज को बार बार दोहराना उसका नाम है आमरेडन एक ही चीज को बार बार दोहराना उसको आम्रेडर कहते हैं तो कदमेटा ऐसा उन ये बार बार आग्रह कर रही है दोहराते दो आग्रह कर रही है और नेत्र स्तनज पैसा और उस समय श्री यशोदा के नेत्रों से भी स्नेह के आंसू बह रहे हैं स्तनज स्तन से भी बासुल्य के कारण दूध की धारा टपक रही तो नेत्र नेत्रज पैसा नेत्र के जल और स्तन के जल से क्लीन सिंचया जिनका सिंचय माने पल्लू भीगा हुआ चला जा रहा है आंसुओं से और स्तन के दूध से जिनका अंचल भीग रहा है ऐसी सुखम इदम् उस समय आज कृष्ण कृष्ण का दर्शन करके यशोदा नहीं हो रही है। त्रुप्त हो रही हैं गए है। परंतु सुतम प्राशयत इदम् बेटा ये खा लो ये खा लो ऐसा कह करके सुतम प्राशयत अपने पुत्र को भोजन कराती हुई विराजमान हो रही है अपने पुत्र को इस प्रकार भोजन कराती हुई श्री यशोदा विराजमान दोबारा रसाला सुंदर रसाला भोजन फिर पके आम का अमरस शिखरणी माने शिखरन शार पया माने पंचामृत और उसमें आम इत्यादि भी मिलाए गए छह तरह का जो वस्तुओं से मिला हुआ दूध है वो दूध करम मन खोआ मन छेना, उनके विभिन्न व्यंजन नमकीन पदार्थ, दही, फल, माने पुआ और बटक माने बड़े, इन सब को एक एक चीज को दिखाती हुई ये खा ले ये खा ले ये खा ले ऐसा कहती हुई करताम्बेड़ा इसको तो खाई ले आम्रेडन करती हुई नेता समझ पैसा जिनकी आंखों में और में से दूध तपक रहा है ऐसे क्लिन्न जिनका अंचल भीगा हुआ चला जा रहा है कृष्ण का दर्शन करते हुए जो तृप्त नहीं हो रही हैं, तम तृप्तम मुंह अथ सुतम प्राशय उस समय श्री कृष्ण को उस समय दूध उस समय भोजन कराया यद्यप तृप्तम कृष्ण तृप्त हो गए हैं लक्षण भोज्यम बहुत मिष्टम उस समय जो भोज्य पदार्थ है वो बहुत प्रकार से परम परम मीठा है उसको देख करके फिर ले हम ले मधु मदु मधुरम ते ले पदार्थ भी बड़े सुंदर हैं पेय पदार्थ भी बहुत मधुर मधुर है भुगतवा पीतवा रसभर तृप्ता उनको श्री श्याम ने पान किया भोजन किया पान किया और रसभर तृप्ता पेय पदार्थों का पान करके तृप्त हो रहे हैं सर्वे अहूवन बम बन गमनोत सुक्ता उस समय जितने भी सखागण हैं अब भोजन करके गैयाओं को चराने के लिए तैयार हुए अब भोजन लगभग पूरा हो गया जितना भी आग्रह था वो आग्रह करके खूब खूब खिला दिया अब बंद बन चुका बंद गमन के इच्छुक होकर के सब सखागण विराजमान हुए उस समय सर्वे सुवासित मृदा मुणिपाद पद्म न्याम्र सब सखाओं को दासों ने सुसित मृदा सुंदर कपूर मिली हुई जो मिट्टी है नचपकने वाली ऐसी पीली मिट्टी उससे छनी हुई पीली मिट्टी उससे उसको हाथ में दिया और सब ने अपने हाथ की चिकनाई दूर की तो कभी बेसन से भी हाथ धो लेते हैं पुरानी जो साबुन थी वो पुरानी साबुन तो बेसन है बेसन से अः जहां पर साबुन नहीं चलती है साबुन में जाने क्या क्या मिला हुआ है क्या क्या नहीं मिला हुआ है इसलिए पुरानी जो रीति है वो पुरानी रीति बेसन सूखा बेसन उससे हाथ बिल्कुल एकदम चिकनाई पूरी तरह से साफ हो जाती है बहुत सबसे बढ़िया साबुन है तो कभी सुवासित मृदा सुंदर छनी हुई जो रेती जिसमें कपूर मिला हुआ है ऐसी रेत मिट्टी से उस समय अपने हाथ को सब लोगों ने सखाओ ने उस समय साफ स्वच्छ किया हाथ की चिकनाई जो है उस चिकनाई को दूर किया मुख पाण पद्मी आम्रज और उन्होंने मुख पाण पद्म हस्तकमल इनको भी माने कहीं रगड़ करके साफ किया उनकी चिकनाई को दूर किया और साधु मृद लेख लिया चिदनतांग एक दास सुंदर मृद लेखिका सुंदर सीख जो है उनको लेकर के पास में खड़ा हुआ है उसके दांतों को भी साफ किया <laughs> सीख जो है उस से दंता उनको भी साफ किया है मृदलेख का उनसे दांतों को भी साध कर, साफ करके दासई प्रणीत कुंडल कुंडलाशु जिन्होंने सोने के सुंदर बटेरों में सोने की सुंदर कटोरों में ये मिट्टी और सीख इनको रखा हुआ है उनको लेकर के तय दत्त बारी भी वारि अथाचमनम और दासों के द्वारा ही दिए गए जल के द्वारा इन सब में आचमनम व्यधुसते आचमन किया अंत में आचमन कर लिया भोजन पूरा हुआ अब आचमन कर दिया है तय दत्तम मन दासों के द्वारा दिए गए वारी भी माने जल के द्वारा आचमनम ने आचमन कर डाला अब इसके बाद में में एक दास सुंदर पान लेकर के खड़ा हुआ है और उसने पान दिया पान की कैसी सुंदर शोभा एला माने इलायची उसमें है लवंग माने लौंग उसमें भीतर धसी हुई है घंसार कपूर मिश्रता भी इनसे मिले हुए जम्बुल दत्त बर खादिर गोल का भी ऐसे आम है पान को लिया फिर जम्बुल नाम करके एक दास है दास का नाम है जम्बुल उस जम्बुल ने सुंदर बर खादिर गोटका भी सुंदर कथे की गोली प्रदान की कथे की जो गोली वो प्रदान की पहले कहीं पान की एक पद्धति ये भी पुरानी पद्धति है कि पान जो है उनकी जो डंठल है वो डंठल को तोड़ा नीचे का जो पूछ का भाग है नुकीला भाग उसको भी तोड़ दिया फिर पान जो है उसमें केवल चूना लगाया गया और चूना लगा करके और उसमें गिलोरी डाल दी या गिलोरी नहीं भी डाली चूना लगा करके उसकी कहीं बीड़ी बना दी और बीड़ी बना करके पहले पान खाया फिर पान खाने के बाद में कथा की जो गोली है छोटी सी वो गोली को ऊपर से खाया कथा उसमें नहीं लगाया गया था कथा की गोली अलग से खाई फिर उसके ऊपर गिलोरी लेकर के आप <laughs> मुंह में कपोल में सुंदर गिलोरी भर ली तो ये अलग अलग कभी सब चीज मिला करके कथा चूना गिलोरी आ, माने पिसाव हुआ गिलौरी जो है वो अपारी को पहले गुलाब जल में बहुत देर तक भिगो दिया जाए एक रात भिगो दी जाए और फिर उसको टूटे हुए कूटे हुए उनके टुकड़ों को एक रात गुलाब जल में भिगो दिया जाए फिर उनको निकाल करके चक्की में पीस लिया जाए दर या कूट करके उनको चक्की में पीस लिया जाए छोटे तो छोटे से दाने बन जाते हैं उसमें छोटे छोटे से बड़े कोमल उन दानों को गिलौरी को रख करके फिर उनको कटका खाना हो तो कटका ऊपर से सुपारी का खा लो नहीं तो गिलौरी जो है वो गिलौरी और उसमें विभिन्न और, और जो पदार्थ है जैसे घिसा हुआ कत, गोला कच्चा गोला ल, लौंग उसमें सुंदर किशमिश ये भी उसमें रख कर के और उनका सुंदर मिश्री गुलकंद इनको रख कर के भी उनका पान बीड़ा सुंदर बनाया गया तो ऐला घंसार विमिश्रता भी फिर जम्बुल दत्त बर खादिर गोलका भी जम्बुल ने जो खादिर गोलका कत्थे की गोली थी वो कत्थे की गोली या तो उस पान में ही भीता रख कर के या अलग से खा करके शीत भी अधिवास्य मुदा मुखमते शीत उज्ज्वल उनसे अधिवास्य मुदा मुखमते मुंह को पोष करके के सभ्यन पूर्ण मुद्रम मुर्मुजु करेड़ो श्री सखागण अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मुरमुजु पेट के ऊपर हाथ फेर रहे हैं जो कुछ भी खाया है वो जल्दी से पच जाए पान खाते हुए पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए चले जा रहे हैं माने बाएं हाथ से पूर्ण मुद्रमजु पूर्ण फूला फूला हुआ जो पेट है उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं कने श्री यशोदा जी भी उस समय कन्हैया के हाथ के ऊपर पाचन मंत्र का जप करते हुए कन्हैया के पेट के ऊपर हाथ फेरती हैं जान कौन कौन का नाम लें वो भीमसेन और ब्रकोदर और जान कौन कौन के कन्हैया ने जो कुछ भी खाया है जल्दी से जाए ऐसे पाचन मंत्र में श्री यशोदा कन्हैया के भी भोजन का पाचन करने के लिए हाथ फेर रही हैं यहां पर सखाओं की बात कर रहे हैं इन पूर्ण मुदरम मुर्मजु करे बाय हाथ से सबने अपने उदर को मर्मजु उस उदर का कोका के ऊपर हाथ फेरा है, रसाल कल फेरास्कृतोपहृत नाग बल्ली स्फुरत सुपक्व दल बीट का सुख तथा एवोत्सुका तत सद पद विश पल्यंक का कुलेव विश्रमु पर जमयई अमी बीजेता रसाल नाम करके जो सखा है दास दास का नाम है सखा नहीं है दास रसाल नाम करके जो दास है नहीं सखा ही है रसाल कर संस्कृतोपहृत रसाल नामक सखा के द्वारा तैयार किया गया उपरित माने लाया गया भेंट किया गया सुंदर उसमें नागवल्लीपको दल बीटका सुंदर पके हुए सुपारी वो सुपारी जिसके भीतर गिलौरी भरी हुई है उस बीटका को सुखम अदंत एवोत्सुखाहा उस समय सुखपूर्वक अदंतो सब सखाओं ने रसाल के द्वारा तैयार की गई जो बीट का है बीड़ी है वो बीवी को सबने पान किया तो सब आनंदपुर बीरी पान कर रहे हैं तथा शत विलास बिलास के का अब भोजन कोठा से श्री श्याम का कमरा विश्राम करने का वो स्वाभाविक रूप में ही सौ कदम की दूरी पे है सो आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर जब चले तो स्वाभाविक रूप में ही भोजन करने के बाद में शत पदी हो गई भोजन के बाद में सौ कदम चलना चाहिए तो वो तो बनाई से है कि सौ कदम अपने आप ही श्याम सुंदर का चलना हो जाए वहां से चल करके जिस समय आप अपने भवन में गए पल्यंक का पलंग पर गए तो शर विश विशाल पल्यंक का सौ कदम के ऊपर विशाल जिसमें शहया विराजमान है पलंग विराजमान है कुलेश्वत विश्र मुहू ऐसे पर्यंक का इत्यादि जहां विराजमान है उस समय सारे सखागण उन्होंने उनके साथ में श्री कृष्ण गए और परजन ही अमी बी और नौकरों ने सब दासों ने श्री कृष्ण जब शयन कर रहे हैं तो उनके ऊपर पंखा किया है तो शत पदांतर बिलास पल्यंक का कुल कुलेशु अथ विश्व विश्रमु सौ कदम के बाद में जो कई पलंग बिछे हुए हैं उन पलंगों के भवन में गए हैं और वहां पर विशिष्ट मुहू श्री कृष्ण और सब सखाओं ने विश्राम किया और परजन ही अमी बीजेता। और नौकरों ने सेवकों ने उस समय श्री राम कृष्ण बलदाऊ जी अपने भवन में गए सखाएं कहीं जो कृष्ण के साथ में शयन कर रहे हैं वो कृष्ण के साथ में कृष्ण के भवन में गए और अमी बीजता उस समय बीजेता दासों ने कुछ देर कृष्ण के पंखा किया तम ही परिचारिका शिथिल दलम बेजन सम अव दलई ये दलम मृदु मृदबीट का पूर्व मथा अदयति बिलास का तमेह विश्रम विश्रमितम श्याम सुंदर जहां विश्राम कर रहे हैं वहां पर परिचारिका जो दासियां हैं उन दासियों ने भी श्याम सुंदर के ऊपर शिखी दल मोर पंखी के द्वारा श्याम सुंदर के ऊपर व्यंजन किया शिखी दल शिखी दल मोर पंख मोर पंख की आ, मो, आ, मोर मोरपंखी उस मोर पंख के द्वारा शाम श्याम के ऊपर पंखा किया है समय बीजे अब दल दलम का और उस समय पान को बीच में से निकाल करके पान की जो बीच की डंठल है उस डंठल को निकाल करके प्रभु अथा अदयती छोटी छोटी बीड़ी बीरी उन छोटी छोटी बीरियों को बिलास उस समय प्रथम अथाम अथ आ गयी श्री प्रभु को प्रदान करते हैं बिलासक जो है वो बिलासक वो उस बीड़ी बीरी को बीस बीच में प्रदान कर रहे हैं बीस बीच में बिलासक नाम करके जो दास है वो तांबूल पत्र उनकी बीरी श्यामचंद्र को प्रदान कर रहा इस बीड़ी में माने बड़ा बीड़ा, बीड़ा नहीं है छोटी छोटी सी जो बीड़ी है उनको ये प्रदान कर रहे हैं ये शिकिदल बेंजन अब मृद बीट का ये मृद बीट का जो है छोटी बीड़ी उन छोटी बीड़ियों को दे रहे हैं धौतांग कराम हाम सा दासी गणेश ता गण उपास राधाम प्रकोष्ठांतरगाम सखी जन बिलोक रमणम गवाक्षता इधर श्री विश्वानंद नहीं श्याम सुंदर जब उठ करके गए तो उसके पहले ही या उस समय ही श्री निष्कम धौतांग करा कराम महान सा श्री राधिका भी रसोई से उठी और रसोई से उठकर के दासियों ने श्री राधिका के हाथ और चरण इनको धुलाया हाथ पर धुलाए क्योंकि रसोई अभी रसोई में तो रसोई का सामान के हाथ हैं तो उन हाथों को और चरणों को धुलाया और महान सात दासी गणता बेजन उपासधारानी गण, के पंखा करती हुई विराजमान है राधारानी के हाथ पैर धुलाए हाथ पैर धुला करके बेजनई उपासिता राधा रानी के पंखा कर रहे हैं और राधाम प्रकोष्ठांतरगाम उस समय श्री राधे रसोई से निकल करके अपना जो भवन है उस भवन में पधारी जहां श्याम सुंदर शयन करते हैं उस सुंदर विश्राम उसके बगल में ही राधारानी का भवन है और उसमें एक छोटी सी खिड़की है उस खिड़की से श्री प्रिया जी लाल जी का दर्शन करती हैं प्यारे का दर्शन करती है तो राधाम प्रकोष्ठान तरगाम श्री राधिका अपने प्रकोष्ठ में गई हैं सखी जनई सखी जनों के साथ में बिलों के अंतिम रमणम गवाक्षत और कभी कभी श्री रमण का गवाक्ष से दर्शन भी कर लेती हैं तो जब गई हैं तब भी गवाक्ष से झांकती हुई श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं ये झांकती हुई गई और फिर भवन में भी एक छोटा सा झरोखा है उस तो झरोके से श्याम सुंदर का दर्शन कर लेती है तो उपवेश्य सामुदा जलई ब्रजेशया मुदा बलाहे कुछ देर श्री राधिका ने विश्राम कर लिया है विश्राम करने के बाद में आनंद ज्वेद जलई ब्रजेशया श्री यशोदा जी उस समय आनंद पूर्वक आनंद के कारण जिनके प्रस्वेद हो रहा है जगत तो ये समझ रहा है कि परिश्रम के कारण प्रश्वेद है परंतु तो ये प्रश्वेद आनंद के कारण श्री यशोदा में उत्पन्न हो रहा है तृतीय मानाम श्रम करषित दूसरे लोगों को प्रती हो रही है कि श्रम करषता होने के कारण यह प्रश्वेद आया है राधा के श्री यशोदा के मुख पर भोगतुम तुम प्रयोग प्रयत्नात्म उपवेश सामुदा उस समय श्री राधिका यशोदा आई और यशोदा श्री राधिका जो शयन कर रही हैं विश्राम कर रही हैं उनको धीरे से जगा करके हाथ पकड़ करके प्रयत्नात्म उपवेश प्रयत्न पूर्वक शैया के ऊपर श्री राधिका को बैठा करके सामुदा बड़ी आनंदित हो रही है और बलाम भया संग में श्री रोहिणी मैया भी विराजमान कितना स्नेह ये स्नुषा पुत्र बधु के प्रति कितना प्रेम ये स्नुषा प्रीति यहाँ पर अपूर्व प्रकट हो रही है हृदय में जैसे बधू के प्रति प्रेम हो वो प्रेम धारण करती हुई अन्नान ग्रहा अदापियत उस समय श्री राधिका को बैठा करके वहां ही राधिका के भवन में ही अन्नानी अदाप्यत भोजन कराया तदा धनिष्ठा सम्मिश्र निदिष्ठा घृत संस्कृता हरिभुक्तूढ़ संस्कृत दमु उस समय तदा निर्दिष्ठा श्री यशोदा ने आदेश प्रदान किया धनिष्ठा को कि धनिष्ठा अब लाली तू राधिका उनको भोजन करा राधिका की तैयारी लगाओ उस समय तदा श्री यशोदा के आदेश को प्राप्त करके श्री धनिष्ठा जी उस समय सुंदर थाल सजा करके आई लाई सब सामग्री रख करके कुछ लाई कुछ ला के परोसी वहां पर अतिरिक्त सामग्री और उस समय घृत संस्कृतान दातु घी से सना हुआ जो घी भात है उस घी भात को लाकर के उसी भात में चुपके से बलिहारी श्री का भुक्त शेष उस भुक्त शेष को भी मिला दिया क्योंकि श्री राधिका को श्याम सुंदर के फैलालव संप्र वस्तु को आस्वाद करने में जितना सुख होता है वैसा सुख किस सी दूसरे प्रकार से नहीं होता है तो गृहमुक्त श्री कृष्ण जो है हरिमुक्त शेषाई उस हरिमुक्त शेष को यहां श्री धनिष्ठा जी ने चुपके से मिलाकर के और उस समय श्री राधा रानी को परोस दिया तो जहां गौरीय सेवा पद्धति है उस सेवा पद्धति में भी द्वितीय भोग उसको समर्पित करने की भी परंपरा है प्रथम भोग वो तो जैसे जल जो है वो करके और उसमें श्री गोपाल मंत्र उस गोपाल मंत्र के द्वारा तुलसी समर्पित करके ठाकुर जी को जैसे भोग लगाया फिर ठाकुर जी को भोग लगा करके आसमन करा करके जैसे ठाकुर जी जैसे अपने भवन में पधारे फिर श्री राधिका को दोबारा भोग देने की भी वो जो भुक्त है उसको मिलाकर के राधिका को भोजन कराने की भी कहीं सेवा पद्धति है और उसमें श्री राधिकाई स्वाहा ऐसा कह के जो दोबारा भोग को समर्पित करने की पद्धति भी बराज हुआ तो पहले श्री कृष्ण मंत्र के द्वारा गोपाल मंत्र के द्वारा भोग समर्पण और द्वितीय भोग जो है वो राधिका मंत्र के द्वारा भी श्री श्याम चंद्र को समर्पित करने की जैसे शिष्टाचार पद्धति जो है वो विद्यमान है तो उसके अनुसार यहां पर भी तया श्री श्री श्री धनिष्ठा जी ने श्री यशोदा के आदेश से से राधिका की अलग तैयारी लगाई और उस अलग से तैयारी में श्री कृष्ण के भुक्त शेष को क्योंकि श्री राधिका जानती हैं कि राधिका को पसंद नहीं आएगा राधिका को श्री कृष्ण के अधराम के बिना भोग अच्छा नहीं लगता है इसलिए श्री श्याम सुंदर का जो भुक्त शेष है उस भुक्त शेष को चुपके से उसमें मिलाकर के श्री राधिका को समर्पित कर रही हैं अब यहां पर कोई पत्नी का भाव हो छोटे बड़े का भाव हो सो बात नहीं है भाव जो है वो प्रियता का है कृष्ण के अधरात का भोजन करने में श्री राधिका को अत्यंत अत्यंत श्रीमती राधिका को अत्यंत सुख है इसलिए श्री कृष्ण भुक्त उनको समर्पित कर रही हैं छोटे बड़े का भाव नहीं जहां निकुंज में रास में एक साथ भोजन करेंगे वहां एक थाल में भी युवा सरकार भोजन कर सकते हैं एक दूसरे को भोजन कराते हुए भी भोजन कर सकते हैं कौर देते हुए भी और कभी अलग अलग भोजन कर रहे हैं वहां पर द्वितीय भोग समर्पण की भी रीति दोनों दिति, दोनों सिद्ध है एक थाल में भी भोजन हो सकता है दो थाल में भी भोजन हो सकता है भोजन को भोग लगाने की पद्धति भी ये है कि श्री दो थाली लगाई जाए कहीं एक थाली लगा करके एक थाली में ही समर्पण यदि तीन स्वरूप एक अल्टर के ऊपर विराजमान हैं प्रियालाल महाप्रभु तो महाप्रभु का भी एक थाल प्रियालाल इनके दो थाल एक थाल अन्य यदि स्वरूप हैं तो जितने स्वरूप है उनके अलग अलग थाल तो कभी कभी अलग अलग थाल लगा करके अलग अलग तुलसी समर्पित करके उनका उनको भोग समर्पण किया जाएगा कभी इकट्ठे हैं तो इकट्ठे भी एक जगह अन्नकूट सज रहा है और एक जगह अन्कूट सजने पर सब लोग इकट्ठे बैठ करके भी पान करें सभी सिद्ध है सभी पद्धति सिद्ध है अपने अपनी भावना के अनुसार जब जैसी भावना हो कालाुसार भावना के अनुसार सब सिद्ध है तो यहाँ पर जो पद्धति निरूपण कर रहे हैं वो पद्धति अलग अलग भोजन की है क्योंकि उस समय नंद भावा भी, भी साथ में भोजन कर रहे हैं बल्लाव जी कृष्ण ये भी साथ में है इसे राधा साथ में नहीं विराजमान होंगी सखाओ की साथ में भोजन है बलदेव भी साथ में विराजमान है श्री नंद भी विराजमान है इसलिए कभी नंद भी हो सकते हैं कभी अकेले भी कन्हैया भोजन कर सकते हैं तो इसलिए श्री राधा साथ में विराजमान नहीं होंगी पंत निकुंज मंदिर में जहां पर विराजमान है वहां साथ ही प्रियालाल इनको सखीगा जुगल सरकार को श्री मदन मोहन को भोजन कराएंगे तो कभी एक थाल में कभी अलग अलग थाल में और अलग अलग थाल में जहां है वहां पर भी द्वितीय भोग समर्पण करते हुए भोजन कर रही है और उस समय समृश गुण हम चुपके से श्री कृष्ण फेलालव उनको सम्मिश्रित करके घृत संस्कृत घी से सुंदर सींचे हुआ जो अन्न है उस अन्न को लाकर के अमुभ्य श्री राधिका और उनकी सखीगण इन सबों को श्री धनिष्ठा जी ने कृष्ण भुक्तशेष उनको भी सब सखियों को भी प्रदान किया तो सखीगण भी श्री आ, अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर उनके प्रसाद को ग्रहण करेंगे सखीगणों के उपास हैं श्री युगल सो युगल के अन्न को भी केवक ग्रहण करेंगी ऐसे आनंद पूर्वक श्री राधिका विशेष रूप से श्री रोहिणी जी श्री यशोदा जी वे परम उनके आग्रह के साथ में भोजन कर रही हैं बोलो श्री राधा की जय अब ये लीला जो है उस लीला का आगे कल संवरण करेंगे ये करने लीला उसका आसवर ये अध्याय कल पूरा हो जाएगा और उसके आगे का प्रसंग बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 निय गौर हरी